उपन्यास एक थी मै एक था कुम्हार उपन्यासकार हरि हरि हरिभटनागर जाने माने कहानीकार उपन्यासकार है प्रस्तुत है उनके उपन्यास एक थी मै एक था कुम्हार का सस्वर पाठ यह ऑडियो बुक रचनाकार और http डी टी पी रचनाकार डॉट ऑग की प्रस्तुति है भाग दो अध्याय राजा अपने महल में है और इस बात से खुश कि मैना उसके हाथ आ गया है जिसका कि उसे बेसब्री से इंतजार था मैना के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया है मैना उसके अंदर बंद है चांदी की छोटी छोटी कटोरियों में उसके लिए दाना पानी रखा है पिंजरे में झूला भी है जिसकी रस्सिया सुनहरे रंग की है कुल मिलाकर झूला पालने जैसा है जिस पर मैना आराम ऐसी सोते हुए झूले का आनंद ले सकता है मैना को जब ऐसी पिंजरे में फंसाया गया है बहु उदास है और बेहद दुख कहते कहते मैना क्षण भर को चुप हो गई, फिर कुम्हार से आगे बोली जानते हो भोला, वह दुखी क्यों है अगर मैं भी साथ होती तो वह तनिक भी दुखी न होता जब उसे फसाया गया मैं साथ ही थी लेकिन दुष्टों ने मुझे परे कर दिया उन्हें तो सिर्फ मैना गवरिया मैना चाहिए था जो राजा की चाह थी अब तुम यह देखो मैंने हजारों परिंदों के साथ विरोध किया तो गोलियाँ चलने लगी हजारों की तादाद में परिंदे मारे जाने लगे तड़ हैं ये आसमान ऐसी लग लग गिरते सारी सड़के मृत परिंदों ऐसी अट गयी थी छिप मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई बस तसली इतनी थी कि मैं मैना को साफ देख पा रही थी उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं था बंदूक के ताने सिपाही भून जोर डालते राजा धीरे धीरे चलता पिंजरे के पास आया मुस्कुराते हुए उसने मैना को देखा मैना ने नफरत से मुंह फेर लिया राजा ने तनिक भी बुरा न माना कहा कहा तुम वीराने जंगल में खतरनाक जंगली पशु पक्षियों के बीच थे असुरक्षित न दाना न पानी यहाँ तुम महल में हो राजा के महल में हजारों सेवक तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े है यहाँ ऐसी दुनिया जहान को देखो कितनी सुंदर कितनी हसीन है न कोई दुख न कोई दर्द हर तरफ शांति ऐसी शांति की सारी तकलीफें फिना हो जाएं। तुम्हारे लिए हमने सोने का पिंजरा बनवाया है ऐसा पिंजरा कहीं दूसरा न मिलेगा कहने को यह पिंजरा है लेकिन यह पूरा महल है दुनिया के सबसे मीठे फल दूध और मेवे और पानी ऐसा कि सीधे मेघों ऐसी लाया हुआ पारदर्शी महल की सारी बेगमे आपके सामने स्वागत में खड़ी है तुम गाँव की सब कुछ संगीतमय हो जाए जैसा तुम जंगल में गाते थे उससे भी मीठा पंचम स्वरमे की त्राही त्राही मच जाए मैं अपने सीने में निजा चुभोलूँ मैना ने प्रश्न किया मुझे कैद क्यों किया गया है राजा विनोद ने बोला आप कैद में नहीं महल में है फूलों की सेज पर चांदनी के अंक पर बादलों के पंख पर हवाओं के लंग आरोप मैना ने फिर प्रश्न किया जब मैं महल में हूँ तो यह पिंजरा क्यूँ पिंजरा तो आपका बिस्तरा है आप महसूस करो कि आप पिंजरे में नहीं है तो आपको सचमुच लगने लगेगा कि आप पिंजरे में नहीं है आप पहले आराम करें, फलों का सेवन करें, फिर संगीत की चर्चा होगी राजा हंसा। मैना ने कहा हमारी मैना को यहां बुला दे राजा ने कहा आपके अलावा यहां कोई दूसरा नहीं होगा यह सब आसाइश सिर्फ आपके लिए आपके सम्मान में है मैना ने कहा वह मैना कोई और नहीं मेरी ब्याहता मेरी घर रहतीन है राजा ने मुस्कुराहट के बीच कहा अपनी पत्नी घर रहते को भूल जाओ कहता राजा अपने रनिवास में चला गया रात घनी हो गई थी महल धीरे धीरे अंधेरे में डूब गया तड़के जब झीना झीना उजास रहा था महल से शहनाई और ढोल की बहुत ही मध्यम सुरीली ध्वनि उठ रही थी धीरे धीरे जब उजास फैला रोशनी में सब साफ दिखने लगा साजिंदे थे जो राजा को नींद से जगाने के लिए संगीत की स्वर लहरी छेड़े हुए थे मैना पिंजरे के एक कोने में उदास बैठा है उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे जब चूजा था घोसले के आसपास फुदकता था फिर बड़ा हुआ और एक दिन ऐसा आया जब वह माँ बाप को छोड़कर उड़ा तो उड़ता ही चला गया घने जंगल में उसकी मैना से भेंट हो गई। पहली नजर में प्यार और फिर दोनों जीवन सूत्र में बद गए घोसले का निर्माण फरतुओं के आगमन का आनंद और बहुत सारी बातें उसके स्मृति पटल पर तैर गयी दिन चढ़ते जब राजा पिंजरे के सामने आ खड़ा हुआ मैना को उदास मूंग लटकाए बैठे देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा राजा के महल में जहां दुनिया जहान के सुख बिराजे हो वहां कोई उदास है तो यह उसका दुर्भाग्य है बोला मैना तुम्हें अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि तुम राजा के महल में सोने के पिंजरे में यशो आराम से हो और यंग सिर्फ गायन के लिए लाए गए हो अब तुम पिछला भूल जाओ आगे की देखो और प्रसन्न रहो मैं एक राजा होकर तुमसे विनती कर रहा हूँ कि जीवन का नया अध्याय शुरू करो मैं न उसी तरह उदास ही रहा राजा ने आगे कहा देखो तुम दुनिया के सबसे बड़े गवड़े हो हम तुम्हारी कद्र करते हैं, तुम्हें राष्ट्रीय पक्षी घोषित करते हैं मैना ने जबान खोली आप कुछ भी करें लेकिन मैं यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहता मैं आजाद पंछी हूँ आजाद रहना चाहता हूँ राजा बोला क्या तुम पिंजरे में आज़ाद नहीं हो मैना व्यंग्य से हंसा पिंजरा और आज़ादी क्या मजाक है पिंजरे में रहकर कोई भला आज़ाद रह सकता है राजा ने कहा आज़ादी तो एक सोच भर है इसके आगे वह कुछ नहीं कोई भला किसी को गुलाम बना सकता है दरअसल गुलाम बनाकर एक तरह ऐसी वह खुद को गुलाम बना रहा होता है इसलिए यह एक बेकार सी गैर जरूरी बात है इस पर ज्यादा सोचना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं राजा ने ऐसी बहुत सारी दलीलें पेश की जिन्हें मैना ने सिरे से खारिज कर दी फिर भी राजा को विश्वास था मैना उसकी बात मानेगा इसी विश्वास के चलते वह मुस्कुराया और महल में चला गया राजा के जाते ही मंत्री संतरी और वह नाटा गंजा आदमी मैना के पास आए सभी मैना से आग्रह विनती सी कर रहे थे की वह अब राजा के दरबार में है और उसका फायदा उठाए अपने गायन से वह राजा को ऐसा खुश करे कि राजा उस पर अपना राजपाठ निछावर कर दे नाटा गंजा आदमी तो यहाँ तक हाथ जोड़कर विनती कर गया कि उसके कंठ में ऐसा जगदू है कि दुनिया लूटी जा सकती है तू सब कुछ लूट ले मैना ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया लेकिन वह नाटा गंजा आदमी अपनी बात जोरदारी से कहने ऐसी बाज नहीं आ रहा था उसने यह भी कहा कि राजा काफी नेक इंसान है वे कभी नाराज नहीं होते तुम्हें एक न एक दिन जरूर मना लेंगे देख लेना उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरि भटनागर अध्याय 9। तीसरे पहर राजा आया मैना से कहा तुम इतने बड़े कलाकार हो कि दुनिया तुम्हारा लोहा मानती है तुम्हें अपने फन का आदर करना चाहिए और खूब खुश होकर गाना चाहिए मैना ने जवाब दिया मैं अपने फन का अनादर नहीं कर रहा हूं दरअसल देखा जाए तो आप मेरे फन का अनादर कर रहे हैं वह कैसे राजा ने अचंभित होते हुए पूछा मुझे पिंजरे में कैद करके राजा हसा पिंजरा तो आपका सिंहासन है सेज है मंच है आखिर उसे गलत क्यों मानते हो वह आपके लिए होगा मैं इसे काल मानता हूँ अगर आपको खुले में रखा जाए तो आप खुश रहोगे नहीं मैं आपके पास किसी भी तरह नहीं रहना चाहता आपका खुलापन भी कैद है पैरों की बेड़िया है राजा अपमान की स्थिति में भी सहज और मुस्कुराता रहता था यह उसकी खासियत थी क्रुद मुस्कुराहट की ओर में रहता था कोई जान भी ले तो क्रोध दिखता नहीं था मुस्कुराहट दिखती थी भोलापन दिखता था मैना की बात ने राजा को घोरपमान की स्थिति में ला दिया था अंदर ही अंदर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया लेकिन उसने जब्त किया सहजता से मुस्कुराता रहा यकायक उसने मंत्री सिंतरियों को अपने पास बुलाया मंत्री संतरी कोनिश बजाते हुए राजा के सामने आ खड़े हुए सबको देखकर राजा मुस्कुराया बोला ये मैना तो महल सोने के पिंजरे में रहना नहीं चाहता खुले में भी इसे रहना पसंद नहीं अब ये कलाकार कहरा इसका सम्मान होना चाहिए मैं राजा हूँ किसी का अपमान भला क्यों करूँ किसी को जबरन बंधक भी भला कैसे बना सकते हैं यह है मेरे और राज्य के उसूलों के खिलाफ बात होगी यकायक राजा चुप हो गया और थोड़ी देर बाद मुस्कुराता हुआ आगे बोला मैना को मुक्त करना जरूरी है कलाकार कालकोठरी में भला कैसे रहेगा यह अच्छा भी नहीं मैं उसकी बात का आदर करता हूँ क्यूँ राजा ने यकायक नाटे गंजे आदमी की ओर देखकर पूछा नाटा गंजा आदमी राजा के यकायक सवाल किए जाने आरोप चक्का रह गया उसकी समझ में कुछ नहीं आया इसलिए अपनी बारीक के दाढ़ी नोचते हुए कोनिश बजा उठा हुजूर हुजूर वह हकला गया का, का, का, ज, ज, ज, जो हुजूर कह रहे हैं वाजिब है सही फरमा रहे हैं हुजूर क्या सही फरमा रहे हैं? राजा बहुत ही प्रसन्नता के भाव में पूछ बैठा यही कि मैना को मुक्त कर देना चाहिए एक कलाकार को बंधक बनाना भी गलत है वाह राजा मुस्कुराया बल्कि हंस पड़ा आपने बिल्कुल पते की बात कही क्यूँ साहबान राजा सहसा मंत्री संतरियों से मुखातिब हुआ आप लोग क्या फरमाते हैं राजा मुस्कुराया मंत्री संतरी राजा के मंतव्य को समझ रहे थे इसलिए सभी भयभीत से झुककर खड़े हो गए कोनिश बजा उठे बोले कुछ नहीं सभी यह सोच रहे थे कि मैना को आखिरकार नाटे गंजे आदमी ने जुड़ देकर पकड़ा है और उसकी सारी मलाई भी उसने अकेले उड़ाई है इसलिए कुछ भी अगर लफड़ा होता है तो उसका ठीकरा नाटे गंजे आदमी के सिर पर फूटना चाहिए सब विचार के तहत सभी गोलबंद हो गए थे ऊपर से अनजान बनते हुए नाटा गंजा आदमी राजा की मुस्कुराहट ऐसी नावाकिफ था इसलिए पूरी तरह निष्फिक और सहज था उसने राजा का दिल जीता था इस लिहाज से भी वह अपने को राजा का खास और नजदीकी मान बैठा था पहली पंक्ति का पहला सेवक मंत्री सुन्तरियों को अब वह कुछ गिनता भी न था यकायक उसने सोचा कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो गाज उसके सिर पर नहीं बल्कि मंत्री सुन्तरियों के सिर पर गिरनी चाहिए क्योंकि उसने तो सिर्फ उनके आदेशों का पालन किया है जवाबदारी और जिम्मेदारी उनकी है हम तो सिर्फ काम को करने वाले पुरजे भर हैं। जवाबदारी और जिम्मेदारी से उसे क्या लेना देना उसका दिमाग और चमकती आंखें सहसा सक्रिय हो गए आप लोग क्या सोचते हैं? राजा फिर मुस्कुराया बोलिए मुझे जवाब चाहिए किसी के मुंह से एक लफ्ज न निकला चारों तरफ सन्नाटा नाटा गंजा आदमी खुश हुआ की वह राजा के सवाल ऐसी बच गया लेकिन अब सवाल उसी ऐसी था क्यूँ कर दिया जाए मैना को आजाद नाटा गंजा आदमी हाथ जोड़ बोला हजूर जैसा चाहे लेकिन कहते हुए राजा मुस्कुराया आखिरकार मैना को आजाद कर रहा हूं तो मैना का भी फर्ज बनता है कि वह मेरी कुछ बातें माने राजा पिंजरे के सामने आखड़ा हुआ मुस्कुराते हुए बोला क्यों मैना मेरी बातें मानोगे नाटा गंजा आदमी यकायक उत्साह में बोल पड़ा हाँ हा, क्यों नहीं मैना आपकी बात मानेगा आप कहे तो हजूर राजा ने नाटे गंजे आदमी को शांत भाव ऐसी देखा मुस्कुराया यह प्रश्न आपसे नहीं था जनाब नाटा गंजा आदमी सिटपिटा गया कांप गया पसीना पसीना हो गया राजा कहीं नाराजगी में तो नहीं बोल बैठा हे भगवान क्या करें बचा लो मालिक इस बीच राजा ने पिंजरे में हाथ डाला मैना को पुचकारा इधर आ प्यारे गवड़े इधर आ कहते हुए उसने मैना को पकड़ लिया नाते गंजे आदमी ने चैन की सांस ली बच गया बच गया मालिक ने उसकी सुन ली तुझे आजाद किया जा रहा है तो तू मेरी भी एक बात मान राजा मुस्कुराया हंसा और बोला नीले आसमान में उड़ के दिखा हैतब दिखा दुनिया तो देखे तेरा करतब हाँ उड़ मैना उड़ नीले आसमान में उड़ दूर दूर तक उड़ आसमान की नीलाहट के पार उड़ राजा ने मैना को चुनते हुए पिंजरे के ऊपर बैठा दिया और कहने लगा ऐसा उड़की सब तेरे कर्तब ऐसी निहाल हो जाए उ मैना उड़ नीले आसमान में उड़ दूर दूर तक उड़ राजा ने देखा मैना ने उसकी बात को नहीं माना उल्टे निर्भीा तंग कर उसकी तरफ देखने लगा जैसे कह रहा है कि मैं तेरी किसी भी बात को नहीं मानता होगा तू राजा मेरा राजा तू कतई नहीं कतई नहीं कतई नहीं तू तो जालिम हत्यारा है जिसने मेरे बहाने बेकसूरों को मार डाला सही सोचता है तू राजा मुस्कुराया यकायक उसने उसके पंख नोच डाले और अट्ठहास के बीच कहा सही कहता है तू लेकिन प्यारे उड़ तो, तेरी उड़ान तो देखूं देख मैं तेरे लिए कवित गाता हूँ उड़ प्यारे गवरिये उड़ नीले आसमान की अनंत गहराइयों में उड़ गवड़िये पंख नोचे जाने पर मैना बेतरह घबरा गया रोने रोने को हो आया कैसा जालिम है यह हथियारा कहीं का पंख नोचता है और कहता है कवित गाता हूँ नीले आसमान में उड़ राजा ने यकायों से अपने मुलायम मुलायम हाथों में जाकर लिया मुस्कुराते हुए आगे कहा तू तो, उड़ा नहीं खैर कोई बात नहीं आजाद लोग अक्सर ऐसा करते हैं मत उड़ तू लेकिन तू नाच तो सकता है अच्छा गवरिया, अच्छा नर्तक भी होता है तुझे नाचना होगा नाच प्यारे नाच सारे बंधन तोड़ के नाच नाच नाच मैना ने जब फिर दृढ़ता से उसके आदेश की मुखालफत की तो राजा ने उसे करारा दंड दिया दोनों पाँव उसके तोड़ डाले और जोरों से हँसता बोला टूटे पाव से नाच मैना नाच, से नाच, टूटे से राजा का अट्टहास मैना अधमरा था किंतु सोच रहा था कि अगर खड़ा हो सकता या जरा भी उसमें उड़ सकने की कु्वत होती तो जरूर वह कमाल करता राजा की आंख जरूर फोड़ डालता किन्तु लाचारी क्या बुदबुदाता है नहीं नाचेगा कोई बात नहीं राजा हंसा गाना तो तू अच्छे से गाता है पंचम स्वर में तो गा गा पंचम स्वर में गा ऐसा की त्राही त्राही मच जाए पंचम स्वर में गा प्यारे गविये सुरीले स्वर में गा हाँ ऐसे मैना का पुनः विरोध की राजा ने खिलखिलाते हुए उसकी गर्दन मरोड़ दी उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरी भटनागर अध्याय दस कुम्हार रात भरसो नहीं पाया बेचैन सा करवटे बदलता कुल्थता रहा पत्नी ने उसे कई बार टोका जिसका उसने जवाब नहीं दिया उसके दिमाग में मैना की पीड़ा थी जो उसने सुनाई थी एक एक बात उसे छेद सी गई। कैसा जालिम राजा था जिसने क्रूरता की हद पार कर दी शाम को उसने किसी तरह रोटी पानी के सहारे हलक के नीचे उतारी थी लेकिन रात को नींद पूरी तरह गायब थी आधी रात से ज्यादा का वक्त निकल गया था वह पलके नहीं छिपा पाया कई बार उठ उठ पानी पिया एक बार तो वह बड़े मियाँ को देखने गया बड़े मियाँ खूंटे से अपना सिर रगड़कर खुजाल मिटा रहे थे उसे देखते ही जैसे खुश होगा ए रिंक निको हुए कि उसके मुंह पर उसने हाथ जमा दिए वह रेंक नहीं पाए काफी देर तक कुम्हार उसके सिर पर हाथ फेरता रहा आखिर में कहा बड़े मियाँ अब चलता हूँ नींद नहीं आ रही थी तो तुम्हारे पास आ गया तुम आराम से सो मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ बड़े मियाँ ने दांतों से उसका कुर्ता पकड़ लिया जैसे रोकना चाहते हों। कुम्हार ने कहा जाने दो भाई अब काफी रात हो गई है सुबह काम पर जाना है बड़े मियाँ ने कुर्ता नहीं छोड़ा कुम्हार आगे बोला लो बैठ जाता हूँ मुझे क्या कुम्हार कुम्हारी इस वक्त देख लेगी तो तुम पर डंडे बरसाएगी बड़े मियाँ ने जोरों की गर्दन झुटकी जिसका तात्पर्य था कि जबरन कुम्हारिन को बुरा भला मत कहो इतनी अच्छी है वो कि कुछ भी कहना छोटा होगा तेरे लिए अच्छी होंगी लेकिन मेरे लिए तो जालिम है हर वक्त पैना लिए खड़ी रहती है ये काम करो वो करो उधारी ले आ खेत में गोबर डाला झूठ सरासर झूठ बाहर ऐसी कुम्हारिन की आवाज़ आई यायक सार में आकर वह बोली अब समझ में आई बात मेरे तुम जबरन मुझे बदनाम करते रहते हो कुम्हार ने कान पकड़कर सफाई पेश की मैं तो ऐसी बड़े मियाँ से मजाक कर रहा था तू सच्ची मान बैठी हद है मैं तो जालिम हूँ हर वक्त पैना किए रहती हूँ है न और खुद बहुत ऐसी दे कुम्हारिन चुटकी लेती बोली अच्छी बात कहो तो तुम्हें बुरी लगती है आगे से नहीं कहूँगी चाहे आसमान फट जाए बड़े मियाँ कुम्हार बड़े मियाँ को साक्षी बनाकर बोला यार तुम समझाओ न अपनी बोजियाई को बस बस देख लिया मैंने कुम्हारिन बीच में उसे टोकती बोली जाओ अब सो जाओ सुबह तुम्हे काम पर जाना होगा घंटा भर हो गया था खाट पर लेटे कुम्हारिन तो जबरदस्त खर्राटे फटकारने लगी लेकिन वह एक पल को सो नहीं पाया सुबह मुँह अंधेरे जब सियार बोले और कौे काव काव करते पंख फड़फड़ाने लगे कुम्हार की आंख लग गई। सुबह कुम्हारिन ने जल्दी खाना पका लिया था ऊपर के सारे काम कर डाले थे मिट्टी साफ कर अच्छे से भिंगो दी थी अगर कुम्हार को समय न मिला तो वह खुद बर्तन बना डालेगी उसने सोचा की कुम्हार देर से सोया है तो दस बजे के आस उठ जाएगा गर्म खाना परोस देगी फिर अपना दूसरा काम कर लेगी लेकिन इस वक्त 12 बजने को होंगे कुम्हार उठ ही नहीं रहा है उसने कई बार आवाजे लगाई मज नहीं हुआ एक बज गए तो उसने उसे हिला डाला गजब का कुंभकर्ण है उठता ही नहीं सहसा जब उसके सिर पर बड़े मियां आकर जोरों से रेंके तो वह उठ बैठा और घर रहते इन बोला है भगवान ये तो शाम होने को आए तू जगाया क्यूँ नहीं कुम्हार बड़े मियाँ की पीठ पर कुल्हर जमा रहा है बड़े मियाँ आराम से खड़े पूछिला रहे है मानो कह रहे हो कि जितना चाहो सामान लाद दो उसे कोई दिक्कत नहीं आहिस्ते आहिस्ते चलकर वह मुकाम तक पहुंचा देगा कुम्हार कुलहर जमाता कह रहा है कि माल तो शाम को ही पहुंचा देना था लेकिन उलसा गया था इसलिए सुबह सुबह तेरे का परेशान कर रहा हूँ मंगल की दुकान पर पहले चलना है बाद में गणेश और चुनू हलवाई के यहाँ जायेंगे कुल्हर जमा कर उसने भीड़ी निकाली और उसके धुए में डूब गया धुएं के पार उसे दिख रहा था पत्नी कुएं की जगत पर मुगरिया मार मार के कपड़े धो रही थी गोपी मना करने के बाद भी बाल्टी को रस्सी से बांध गड़ारी में चिड़ाके कुएं में ढील रहा था बीड़ी के धुएं में डूबे डूबे उसने बड़े मियाँ से हंसते हुए कहा रात में तू काफ़ी सीपो सीपो पो मचाए था चची याद आ रही थी क्या बड़े मियाँ ने गर्दन झटकी जैसे कह रहे हो कि काम के वक़्त मज़ाक नहीं चलेगा बड़े मियाँ की पीठ पर सामान लादकर जब वह मंगल की दुकान पर पहुँचा मंगल बज़िए तल रहा था भट्टी पर काली सी कड़ाही चढ़ी थी जिसके गिर उठ रही थी जलेबी का ढेर लग चुका था पोहा भाप पर चढ़ा था दूसरी भट्टी पर बड़े से भगोने में चाय उबल रही थी मंगल ने कुम्हार को देखा तो एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया और चाय में अदरक को डालने लगा कुम्हार के साथ बड़े मिया थे इसलिए दुकान के किनारे खड़ा हो गया जहां तीन चार लहकट किस्म के मजदूर पत्थर पर बैठे भीड़िया सूटते हुए चाय के इंतजार में थे उनके चेहरों से लगता था कि उठाए गिरे है मौका पाते ही दुकान का कोई भी सामान ले भागे एक मजदूर बोला ये चायवाला बहुत है, कमीन है प्लास्टिक के मगे में चाय मांगो तो नहीं देता वही पुराना कुल्हर पकड़ा देता है दूसरा इस पर हंसता जोर से बोला वह भी फूटे राख से भरे कुल्हड़ में साली चाय भी कम आती है और थामते भी नहीं बनता कुम्हार ने सिर थाम लिया क्या जवाब दे इसका पहले मजदूर ने चीखकर मंगल से कहा चाय कुल्हड़ में मत देना नहीं फेंक दूंगा दूसरे मजदूर ने आंखें चमकाकर कहा प्लास्टिक के मगे में रुआब बनता है पहला गर्दन हिलाता बोला सही कहा दूसरा बोला लगता है कुल्हड़ इसकी मिटाई बनाती है वह हंसा हाँ लगता तो ऐसी है पहला मजदूर हंसा और मंगल को हाँ दी कुलहर तेरी अम्मा बनाती है क्या मंगल ने भारी व्यस्तता के बीच केतली में चाय छानते, चाय की भाप में डूबे हुए जोरों का जवाब दिया मिटाई तेरे पास बैठी है बड़े मियाँ को लिए उससे पूछो कौन है मिटाई मजदूर अगल बगल ताकने लगे साला ऐसी बिक बिकाता है बात घुमाने के लिए कुम्हार को लगा उसके माथे पर कुल्हड़ मारे जा रहे है कच्चे नहीं पक्केट निकते कुल्हर जो माथे पर जोरों की मार करते हैं इसके बाद भी फूटते नहीं मार से बचाव के लिए वह दोनों हाथों से सिर ढाप लेता है नून छिपाने से काम नहीं चलेगा मंगल अपने नौकर पर सहसा जोरों से चिल्लाया जो मरे हाथों से भट्टी धोख रहा था फिर आगे बोला साला माल खराब कोई दे गाली कोई खाए कुम्हार इस बीच बड़े मियाँ की रस्सी पकड़ के बैठ गया था ये बातें सुनकर यकायक गुस्से में उठने को हुआ कि मंगल ने कंधे दबाकर उसे बैठा दिया बैठा रह चुपचाप ये चाय ले मजेदार कुम्हार ने चाय तो ले ली लेकिन दिमाग बेतरह बनाया हुआ था इतने सुंदर कलदार ठिनखते कुल्हड़ बना के लाता हूँ कि तारीफ मिलनी चाहिए यहाँ इसका उलट है लोग उसे हिकारत से देखने लगे है क्या जमाना आ गया है चाय तो पी बोला चाय पी ठंडी हो रही है काहे को अपना दिमाग खराब करता है मंगल पास आता बोला ले थोड़ी और ले कुल्हड़ सीधा कर उसने केतली से उसके भरे कुल्हड़ में थोड़ी गर्मागर्म चाय और डाल दी और आगे कहा गहकियों की बात पर हम कान तो पागल हो जाएं। रोजाना ऐसे आड़े तिरछे लोग आते हैं कि कुछ कह नहीं सकते कुम्हार ने पहला घूट भरा मुँह में राख थी उसने गुस्से ऐसी मंगल को देखा साला कुल्हड़ की राख भी साफ नहीं करता ऐसी उठा के दे देता है क्या हुआ मूँग क्यों बना रहा है चाय कड़वी है मंगल ने पूछा कुम्हार अब क्या बोले इतना कहा नहीं कुछ नहीं अदरक मूंग में आ गई थी बहाने बनाकर उसने चाय थूक दी थोड़ी देर बाद भीड़ छिटने पर कुम्हार ने कुल्हड़ गिनकर रखे और पैसे के, के लिए एक तरफ खड़ा हो गया मंगल की आदत थी कि कभी तो पैसे तुरंत दे देता लेकिन कभी ऐसा रुंगाता की जी दुख जाता आज मंगल ने उसे रुंगाने की मन में ठान ली थी इसलिए उसने अपने को काम में उलझा दिया उसने कोचे से भटकी झाड़ी जिससे भारी राख उड़ने लगी इसी के साथ वह जमीन पर झाड़ू लगाने लगा चारों तरफ राख तो थी ही अब धूल भी उठने लगी जिसमें कुम्हार का चेहरा गुम हो गया मंगल खुश हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद उदास राख और धूल अब नीचे बैठने लगी थी कुम्हार का चेहरा साफ दिखने लगा था उसे दुख हुआ कि राख और धूल बजे और जलेबी पर बैठ रही है यकायक सोचने लगा कि समय दुखी होने की क्या जरूरत की तो सब बकोस लेते हैं बस गर्म भर कर दो लेकिन जब उसने कुम्हार को उसकी तरफ मुस्कुराते देखा तो फिर उदास हो गया यह दुष्ट बिना पैसे लिए नहीं जाने वाला लेकिन मैं भी कम नाकिस नहीं हूँ इसे देने वाला नहीं कुम्हार ने कहा बहुत मजबूरी में हूँ घर में आटा नहीं है मेहमान आने वाले है दुखी न करो रहम करके पैसे दे दो अगली बार चाहे तो मत देना मंगल ने उसकी एक न सुनी उल्टे धूल राख बैठालने के लिए पानी के छींटे मारने लगा चारों तरफ बड़े मियाँ पर जब छीटे गिरे तो वह कसम साते आगे पीछे होने लगे बड़े मियाँ को संभालता कुम्हार मन ही मन बड़बड़ाने लगा मंगल जानबूझकर बदमाशी कर रहा है ताकि मैं बढ़ लूँ आज जरूरत थी इसलिए मान रहा हूँ नहीं तो मानता ही नहीं ठीक है जब तेरा मन नहीं तो मैं जाता हूँ कुम्हार का मन दुखी हो गया वह भारी कदमों ऐसी घर की ओर बढ़ा लाला गणेश चुन्नू हलवाई की दुकानों पर भी उसे माल पहुंचाना था उस हिसाब से माल लादकर भी आया था लेकिन अब वह किसी के पास नहीं जाएगा भाड़ में जाए सब किसी को माल नहीं देगा कुम्हार अपने धंधे से परेशान हुआ उठा है जब भी उसे पैसे की जरूरत होती वह जला उठता सोचता कि ऐसे धंधे ऐसी क्या फायदा जब समय आरोप दो पैसे न मिल सके काहे के लिए खट रहा है वह वह सीधे घर आया बड़े मियाँ को माल समेत छोड़ दिया जो सार की ओर बढ़ गए और खाट पर पड़ गया बड़े मियाँ माल फोड़े या जो चाहे करे उसे कोई मतलब नहीं उसे गहकियों पर गुस्सा आने लगा जो कुल्हड़ में चाय पीने को हेठी मानते हैं। इसमें उन्हें राखी राख नजर आती है पहले क्या राख नहीं होती थी तब तो चाव ऐसी शौक ऐसी लेते थे सभी कहते थे की मिट्टी के बर्तनों में क्या सोन्धापन होता है क्या गजब का दही जमता है कूड़े में ऐसा मलाईदार की क्या कहने लेकिन अब क्या हो गया है हर कहीं सब दूर कुम्हार ने हिसाब लगाया गर्मियों में वह हजार एक मटके बनाता है उसके उसे गिरी हालत में एक नग के 25 सेकंड 30 रूप मिल जाते हैं लेकिन क्या सारे मटके एक झटके में बिक जाते हैं धीरे धीरे निकलते हैं गली गली बाजार बाजार हांक लगानी पड़ती है तब कहीं पूरे सीजन में बिक पाते हैं इस तरह जो पैसा आता है वह फुर ऐसी उड़ जाता है सिकोड़े कुल्हर गुल्लक ऐसी क्या हाथ लगता है गिनी बोटिया और नपा शोरबा उसे हँसी छोटी गिनी बोटियां और नपा शोरबा भी मिल जाए तब भी तस्कीन रहे यहाँ तो वह भी नसीब नहीं इससे भी महरूम हो रहे हैं। मिट्टी का पैसा अलग लगता है पटवारी और बाबू अलग नोचते हैं। बुरी हालत है बड़े मियां बेचारे बाहर से चराते हैं घर का दाना उन्हें नसीब नहीं फिर भी कोई शिकायत नहीं हर हाल में खुश पत्नी के तन पर चीथड़े मेरे तन पर चीथड़े गोपी के तन पर चीथड़े ऐसे में कुम्हारी में लगे हुए हैं, पूरा घर भिड़ा है मिल क्या रहा है पैसे मांगो तो आज नहीं कल आओ उस पर गहकियों का नाटक देख ही रहे हो खेती का हाल ये है कि खेत परती पड़ गए हैं, अब उनमें कुछ होने से रहा ऐसे में क्या करे वह सर फोड़ ले सर फोड़ने से भी मामला सुलझता तो वह करने को तैयार है पत्नी हाथ से लौटी थी उसे खाट पर दोहकी पड़े देखा तो बोली क्या हो गया मुँह क्यों लटकाए हो वह चुप करवट ले ली अरे बोलते क्यों नहीं क्या हुआ वह चुप उठकर आंगन की ओर बढ़ने लगा पत्नी पीछे पीछे बेड़ी क्या हुआ बोलो तो ऐसी मुझे नहीं बताओगे तो किसे बतलाओगे लंगड़ी को लंगड़ी का जिक्र आते ही अचानक उसके चेहरे पर हास्य की लालिमा फैल गयी तो ये बात है लंगड़ी ने दिल तोड़ा है हमारे कुम्हार का लाओ तो गोपी लट अभी देखते है लंगड़ी को कुम्हार बोला जले पर नमक न छिड़को कहता वह बाहर को निकल गया कुम्हारिन बड़े मियाँ को देखकर बोली हाय दया सामान तक नहीं उतारा सब बर्बाद कर देगा ये कुम्हार ने भीड़ी जलाते हुए सोचा कि आए दिन की किटकिट -किट से बचने के लिए अब उसे नए जमाने के हिसाब से चलना ही होगा पत्नी भी कह कह के हार गयी आखिर कब तक फजीहद झेले ये तो हद है। उसे तो बहुत पहले ही यह सोच लेना चाहिए था खैर कोई बात नहीं दे रहा दुरुस्त आए कुम्हारी का काम तो तोलुबे का है उसे करते रहो दूसरे काम में हाथ डालो अब वह प्लास्टिक के बर्तन रखेगा थोक में ले आएगा और सब दूर बेचेगा किसी को शिकायत भी न रहेगी घर रहते भी खुश वह भी खुश जब वह यह सोच रहा था मैं जोरों से कुकु उठी थी उपन्यास एक थी मै एक था कुम्हार उपन्यासकार हरी भट्टागर अध्याय ग्यारह बड़े मियाँ हमेशा खुश रहने वाले जीव थे जो भी खाने को मिल जाता उसे कबूल कर लेते सोचते कि भगवान को जो मंजूर है वही खाने को मिलेगा नहीं लट तो धरा है जो चाहे धुंध दे खुली पीठ, नंगे पाव जहाँ चाहो लट पर साओ अपने को वह खुशनसीब मानता कि शायद ही उसे कभी लट पड़े हो जब वह कुम्हार कुम्हारिन के इशारों पर दौड़ता है तो लट किस लिए लट तो उनके लिए है जो हराम होते हैं और मालिक को तंग करते रहते हैं अपन तो मालिक के गुलाम है मालिक कहे तो कुए में कूद जाए नदिया में छलांग लगा दे इतना रेंकू की लोगों की नींद हराम हो जाए बड़े मियाँ इस बात से अक्सर खुश होते कि उनके सीपो सीपो की गुहार से लोग भारी प्रसन्न होते हैं इसलिए वे अक्सर रह रहे सीपो सीपो की लंबी गुहार लगा देते उनकी सीपो सीपो पर घर में सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होता वह गोपी था सीपो सीपो की लंबी टेर पर एक दिन कुम्हारिन ने बड़े मिया से पूछा सीपो सीपो ऐसी क्या तू अपनी गधि को याद करता है बड़े मियाँ बोले कुछ नहीं लेकिन इस विषय पर सोचने जरूर लग गए हो सकता है उनकी सीपो सीपो पर कोई गधी प्रसन्न हो जाए और कहीं से प्रकट हो जाए उनकी सीपो सीपो पर कोई गधी प्रकट तो नहीं हुई हाँ कुम्हारिन का भाई अवध जरूर उस दिन प्रकट हो गया उसे बड़े मियाँ की सख्त जरूरत थी काम ही ऐसा आ पड़ा था कि वह उसे किसी न किसी तरह से ले जाना चाहता था पहले भी वह कई बार बड़े मियाँ को लेने आया था लेकिन ले नहीं जा पाया था इसका खास कारण था गोपी जो बड़े मियाँ ले जाने आरोप बेतरह रोता चीखता था बड़े मियाँ उसकी सवारी थे जो मन चाहे वहाँ की सैर कराते रहते थे किसी को तंग करना है तो इशारा भर कर दो बड़े मिया दुलत्ती से उसे लाइन पर ला देते थे एक बार श्यामल की मां ने गोपी को बेवजह डांट दिया बस गोपी का दिमाग खराब उसने बड़े मियाँ से बताया बड़े मियाँ ने रात में उसे सहने नहीं दिया दरवाजे पर वह खाट डाल कर लेटी थी जैसे ही खर्राटे भरती बड़े मिया उसके सिर पर सीपो सीपो की गुहार लगा के भाग खड़े होते आखिर में उसने बड़े मिया से माफ़ी मांगी कि जो गलती हो माफ करो हमें सो जान दो बड़े मियाँ ने तब जाकर उसे माफ किया था लेकिन उस दिन अवध ने गोपी को साथ लिया था उसके लिए वह एक खूबसूरत सी मोटर ले आया था जो बैटरी से चलती थी गोपी मोटर पाकर मगन हो गया था कुम्हार ने कहा मेरा हर्जा नहीं होगा क्या अवध बोला जीजा एक दिन की बात है बड़े मियाँ को दे दो घर में काम है ऐसा कौन सा काम घर पर आ गया पिछली दफा भी तो तू आ हुआ था बड़े मियाँ को ले जाने की खातिर आया तो था लेकिन गोपी ने ऊधम मचा दी थी कहाँ ले जा पाया था थोड़ा रुककर कर कुम्हार का पांव दबाता खुशामद के अंदाज में आगे बोला ले जाने दो कल ही छोड़ जाऊंगा सच्ची कहता हूँ तू अब जिद करता है तो क्या कहूँ मेरा मन तो बिल्कुल नहीं होता बड़े मियाँ को छोड़ने का कुम्हार बोला तो ठीक है जाने का झूठा नाटक दिखाता अवध बोला मैं जाता हूँ रखे रहो अपने बड़े मियाँ को कुम्हारिन बोली तू ले न काहे को इतनी बहस करता है मैं कह रही हूँ ले जाओ कुम्हारिन ने रस्सी अवध के हाथों में दे दी बोली ले जाया बस इसे मारना पीटना नहीं प्यार से रखोगे तो रहेगा नहीं तुम्हारी हुलिया बैरन कर देगा अवध का गांव नदी पार पांचों के आगे था जिसके लिए नदी के एक बड़े से रिपटे को पार करके जाना होता था इसके पहले गोपाल बाबा का पुल था जिसके बगल ऐसी सीधी ढलान है ढलान ऐसी आप उतरी तो सामने नाला दिखेगा बस उसी के बगल बगल चलते जाए आप गोलाघाट पहुँच जायेंगे दूर ऐसी ही आपको डलिया या मौनी बनाने वालों के डेरे ख जाएंगे और छोटे बड़े आकार के बासों के जगह जगह रखे झुरमुट बस इन्हें पार करते ही आप अपने को रिपटे पर खड़ा पाएंगे। बड़े मियाँ आगे बड़े पीछे जीप से छुटकारा देता अवध था बंदी और पाजामा पहने पावो में चिमरौधा जूता डाटे, कंधे पर लाल गमछा गोपाल बाबा का पुल और उसके बगल की धलान तो बड़े मियाँ को दिखाई दी लेकिन अवध ने उसे यहाँ नहीं मोड़ा वह तो मंडी की तरफ बढ़ने लगा क्या बात है बड़े मियाँ ने अवध से पूछा किधर ले जा रहे हो मुझे गाँव नहीं चलना है क्या गांव ही चल रहा हूँ जरा दवा लेनी थी इसलिए यहाँ चला आया सच्ची बता तू झूठ तो नहीं बोल रहा बड़े मिया यकायक रुकते हुए बोले सच्ची कहता हूँ सौ फीसदी सच्ची तू चल तो सही बड़े मियाँ आगे बड़े बढ़ते गए मामला कुछ खपले वाला मालूम देता था लिहाजा फिर रुक गए बोले देखो अवध तुम मुझे फंसा रहे हो सच्ची बात कुछ और है साफ बोलो न अवध हाथ जोड़ बोला बड़े मियाँ तुझसे विनती है बात यह है की मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ मैंने उधारी ली थी उसके बदले में मुझे मंडी के थैले एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं बात यह हुई कि मेरे साथ का आदमी शराब खेच के रास्ते में डल गया अब वह उठ ही नहीं रहा है अकेले दस थैले मुझसे खेचे भी नहीं जा सकेंगे इसलिए मदद के लिए तुझे ले चल रहा हूँ अगर यह काम नहीं हुआ तो मुसीबत में फंस जाऊंगा जिससे उधार लिया था वह बहुत ही खराब आदमी है समझ लो हत्यारा इसलिए तेरे पाँव पड़ता हूँ मदद करो यार बिरादर बड़े मियाँ अफसोस में सिर हिलाते बोले तुम सच्ची सच्ची क्यों नहीं बोले मुझे अर्धब में डाल के क्यूँ लाए पहले यह बताओ सच्ची बात तो बता दी इसे अर्धब मानो या कुछ और अवध बोला काम तो करना है भाई लेकिन तुम हमारे कुम्हार से झूठ क्यों बोले यह बात ठीक नहीं है बड़े मिया गुस्से में लाल होते बोले हर वक्त तुम जालसाजी भरा काम करते हो मुझे पता है अवध मुसीबत में फंसा था गुस्से के बाद भी वह शांत बना रहा हाथ पांव जोड़कर किसी तरह काम निकालना चाहता था कितने ठेले हैं? बड़े मियाँ ने पूछा दस मौके पर जब बड़े मिया पहुँचे तो दस की जगह बीस थेले निकले जिन्हें एक मंडी से दूसरी मंडी पहुँचाना था फिर झूठ बड़े मियाँ का मुंडा हिल गया बोले तुम तो दस ठेले बोल रहे थे यहाँ तो बीस है अवध हकला गया बोला क्या है कि दो खेप है पहली में दस दूसरी में दस अवध का गुस्सा अब रस्सा तोड़ा रहा था इतनी मालूम इतनी जिरह साले ने मुझे जीजा समझ रखा है मुझे ईमानदारी सिखा रहा है यकाय कल्फ होता बोला तेरे को काम करना है या नहीं है इतने बांस बचाऊंगा पुन पर की भूल जाएगा सब हरा अवध अवधेर की तरफ लपकता की बड़े मियाँ ने दुलती चला दी अवध सभल नहीं पाया जमीन पर लौट गया इधर बड़े मियाँ ने दौड़ लगाई ये दौड़े ये दौड़े सरपट सीधे कुम्हार के झोपड़े पर रुके बेतरह सीपो सीपो की गुहार लगाते कुम्हार को बात समझते देर न लगी उसने बड़े मिया के बदन पर हाथ फेरा और कहा तू चिंता न कर अवध को मैं देख लूंगा सार में आराम कर आगे से किसी की टहल में तुझे नहीं जाना है चाहे कोई लाख रुपए क्यों न दे कुम्हारिन भाई के कारण शर्मिंदा थी उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरि भटनागर अध्याय 12 भीषण गर्मी पड़ रही थी पंछी तक पेड़ों में छिपे मुँह खोले हाँफ रहे थे कुम्हारिन हाय हाय करते हुए बेने ऐसी पीठ खुजला रही थी कुम्हार कमर में गमछा बांधे बनियान की बत्ती बना के छाती पर चढ़ाए सोच रहा था कि गर्मी ने तो हाल बेहाल कर रखा है मटके का पानी ही है जो ताप से बचा रहा है नहीं उल्टी पुलटी मच जाती कुम्हारिन बोली मटके का पानी काफी ठंडा है कुम्हार ने कहा मैना को ठंडा लग ही नहीं रहा है तो काहे का ठंडा सार से बड़े मियाँ की गुहार उठी बड़े मियाँ काहे को चीख रहे है कुम्हार ने कहा उनके आगे बड़े मुंह का मटका रख दो बार बार पानी देने का झंझट खत्म हो तुम मिट्टी लाने वाले थे दो दिन हो गए टालते जा रहे हो सारा सामान निकल गया है नया भी लाना है इस बीच मिट्टी ले आओ कुम्हार ने गहरी सांस ली जब तक मिट्टी की पुरानी उधारी चुकता नहीं होगी वह मिट्टी कहाँ काट पाएगा पटवारी ने अपने जासूस तैनात कर रखे हैं कहीं से जाने का रास्ता नहीं वैसे भी मिट्टी नहीं लाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा अपना काम तो चल ही रहा है कह दो मिल जाएंगे पैसे कहीं भागे नहीं जाते हैं कह के देख लिया आदमे किसी की सुनता है उसे तो खून चाहिए सहसा मै उतरी कुम्हार ने कहा मै रानी तुम्हारे लिए मिटकियाँ सजी है जिस मटकी ऐसी चाहो पानी पियो मै ना पंजों ऐसी मटकी का मुँह पकड़े थी और कुम्हार को ऐसे देख रही थी मानो कह रही हो कि पानी तो ठंडा होता नहीं मिटकियाँ सजाने का क्या मतलब पियो न पानी मैं ना अपने सवाल पर अडिक क्या पिए तुम्हारा गरम पानी मै उड़ गई कुम्हार उदास काफी देर तक निश्चल खड़ा रहा कुम्हारिन रसोई से बोली कहाँ खो गए कुम्हार सोचने लगा कहीं न कहीं माटी का दोष है क्यूँ न इसके लिए जंगल ऐसी माटी लाई जाए फिर उसकी मटकी बनाई जाए पंछी की एक न एक दिन शिकायत दूर हो ही जाएगी कुम्हारटवारी के आदमियों से बचने के लिहाज से अंधेरी रात में जंगल गया जंगली जानवरों की परवाह किए बिना काम चला मिट्टी तो उसे हर कदम पर मिल जाती उसे ऐसी मिट्टी चाहिए जिसकी तासीर अच्छी हो पेड़ों के आसपास की मिट्टी उसके काबिल न थी उसे तालाब के किनारे या छोटे छोटे पानी के गड्ढों की चिकनी मिट्टी चाहिए था इसके लिए उसने घने जंगल के पूरब दिशा वाली जगह तय की जिसकी कई बुजुर्गों ने तारीफ की थी बड़े मियाँ का उसने मुंह बांध रखा था ताकि वह चिल्ला न सके देर रात गए जब वह मिट्टी लेकर आया उसका बुरा हाल था झाड़ कटीली पत्तियों और कांटों से लहूलुहान था बावजूद इसके भारी प्रसन्न था मिट्टी को अच्छे ऐसी साफ किया गया कई कई दिन भिंगोया गया मुलायम बनाने के लिए खूब रौधा गूंधा गया दस पंद्रह दिन की मशक्क़त का नतीजा था कि घड़ा बनकर तैयार हो गया था बहुत ही शानदार घड़ा बना था जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा घड़ा बनाने के लिए कुम्हार ने इतनी मेहनत की थी उसने सोचा था कि मैना का प्यासा कंक जरूर तृप्त होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया मैना ने पानी में चोंच डाली और तुरंत ही बाहर निकाल ली जैसे पानी उसे तनिक भी पसंद न आया हो और वह पंख फड़फड़ा कर उड़ गई। शिकायत के अंदाज में कुम्हार जरा भी दुखी न हुआ उसने जिद कर ली थी कि बढ़िया मिट्टी वह ढूंढ कर रहेगा वह जंगल जंगल भटकने लगा चप्पा चप्पा छानने लगा इस बीच वह बीमार पड़ गया तेज बुखार आ गया कुम्हारिन ने सोचा जरूरत ऐसी ज्यादा दौड़ धूप हो गयी है इसलिए बुखार आ गया एक दिन में उतर जाएगा लेकिन एक हफ्ता बीत गया बुखार उतरा नहीं बल्कि बढ़ता ही गया हाथ पांव कहे समूचे शरीर में टूटन होने लगी ऐसी कि वह तड़पता कुम्हारिन परेशान हुआ उठी वह पास के वैद्य जी को बुला लाई वैद्य जी अस्सी साल के बूढ़े थे बड़ी बड़ी मीनचे साफा कसते थे कुम्हार की नब्ज पर उन्गली रखे काफी देर तक आँखें मींचे रहे फिर आँखें मींचे मींचे ही बोले घबराने की कोई जरूरत नहीं थकान से बुखार आया है उतर जाएगा वैद्य जी ने तीन अलग अलग पुड़ियाँ दी जिन्हें दिन में तीन तीन बार खाना था खूब पानी पीने की सलाह थी पुड़ियाँ तीन दिन तक खानी थी तीन दिनों तक पुड़िया ली गयी और खूब पानी लेकिन बुखार नहीं उतरा कुम्हारिन ठंडे पानी से बुखार उतारती जाती बुखार था कि थोड़ी देर बाद फिर अपना असर दिखलाता फटन अपना काम अलग करती कुम्हार चिल्लाता हाथ पाँव पिटकता तड़पता मैना को जब यह खबर लगी वह उदास हो गयी उसकी वजह ऐसी कुम्हार बीमार पड़ा सुबह जब कुम्हारिन कुएं से पानी खेच रही थी कुम्हार को बेतरह बेचैनी महसूस हुई लगा चारों तरफ से हवा बंद कर दी गई है जिससे उसका दम घुट जाएगा सहसा उसे हल्की हल्की हवा का एहसास हुआ जैसे कोई बेना जल रहा हो पलटकर देखा मैना थी जो सिरहाने बैठी पंखों से उस पर हवा कर रही थी कुम्हार की आँखों ऐसी आंसू चू पड़े उठ बैठता बोला मै रानी तुम क्यूँ परेशान होती हो मै कुछ नहीं बोली हवा करती रही दोपहर को श्यामल का बाबू उसे अपने ऑटो में बैठाल कर सरकारी अस्पताल ले गया रास्ते भर वह कहता रहा भोला, तू चिंता न कर थकान जम गई है धीरे धीरे उतरेगी देख लेना डॉक्टर भी यही बतलाएगा। तुम भी गजब जिगरे के इंसान हो जो धुन सवार हो गई, करके रहते हो न दिन देखो न रात क्या जरूरत थी जिन में मारे मारे फिरने का अरे माटी तो सब दूर एक सी है कहीं की भी ले लो लेकिन तुम्हें जचती नहीं इस दर की नहीं तो उस दर की इस तालाब की नहीं उस तालाब की इस चक्कर में तुम बिंद गए लेकिन घबराओ नहीं ठीक हो जाओगे बैठते नहीं बन रहा है तो सीधे लेट जाओ हाँ ठीक है कुम्हार लेट गया तो क्या है गर्मी भी क्या गजब की पड़ रही है पूरी सड़ी गर्मी है चील तक आसमान में नहीं दिख रही है तुम आगे ऐसी माटी का चक्कर मत पालना तुम तो अच्छे भले प्लास्टिक के गिलास दो बेचने लगे थे खुश भी थे बीच में पता नहीं क्या सूझा तुम्हें कि दर दर की खाक छानने लगे जितनी बेचैनी कुम्हार को बुखार से नहीं हुई उतनी श्यामल के बाबू की बकबक बक से होने लगी वह घबरा गया यह कहो अस्पताल आ गया उसके प्राण बच गए श्यामल का बाबू नीम के नीचे ऑटो लगाकर उसे डॉक्टर के पास ले चला कुम्हार पत्थर की बेंच पर बैठ गया दर्द ऐसी कराह रहा था श्यामल का बाबू पर्चा बनवाने की खातिर लंबी लाइन में लग गया बड़ी मारा मारी थी और चीख गुहार एक घंटे के बाद पर्ची लिए श्यामल का बाबू आया यह कहता कि चिल्लर न होने से बाबा ने बीस का नोट रख लिया है कह रहा है कि डॉक्टर को दिखा लो फिर पैसे ले जाना किसी तरह दुगरता कुम्हार श्यामल के बाबू का हाथ थामे डॉक्टर के पास पहुँचा डॉक्टर अखबार की किसी पहेली को भरकर इनाम जीतने के नशे में था कुम्हार स्टूल पर बैठ गया श्यामल का बाबू उसके पीछे खड़ा था पहेली में डूबे डूबे बिना कुम्हार की ओर देखे डॉक्टर ने पूछा हाँ क्या हो गया है श्यामल का बाबू बोला साहब बुखार हो गया है क्या करता है ये डॉक्टर पहेली गलत भरे जाने पर चीख पड़ा साली यही तो मुश्किल है इसमें यकायक मुस्कुराया बुदबुदाया कोई बात नहीं मैं इसे जीत के रहूँगा फिर श्यामल के बाबू ऐसी पूछा क्या करता है ये साहब बताया तो क्या बताया डॉक्टर ने अखबार में डूबे डूबे नाराजगी के स्वर में सवाल किया साब कुम्हारी करता है श्यामल के बाबा ने जब कहा तो डॉक्टर बोला तो धूप लू में फिरता होगा इसी से बुखार आया है डॉक्टर ने पर्ची लिखी और पहेली में खोते हुए कहा ये लो पर्ची दवा बाहर से ले ले पाँच दिन बाद आना ठीक हो जाएगा लंबी लाइन में लगने के एक घंटे बाद दवा मिल पाई श्यामल का बाबू जब कुम्हार को दवा पकड़ा कर बाबू से पैसे वापस लेने गया एक दूसरा बाबू उसकी जगह काम करता मिला जो खिड़किड़ा कर बोला बैठ जाया घंटे दो घंटे में बाबू लौटेगा रोटी खाने घर गया है घर गया है घंटे दो घंटे में लौटेगा नहीं जाए क्या बाबू जलती आंखों उसे देखता बोला कुम्हार की हालत ऐसी नहीं थी कि पंद्रह रूपये के बदले उसे और देर रोका जाए श्यामल के बाबा ने ऑटो स्टॉट किया और घर की ओर चल पड़ा उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरि भटनागर अध्याय तेरह कुम्हार ने दवाई खाई और जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसे दूसरे अस्पताल में ले जाया गया यहाँ के इलाज का भी जब कोई असर न हुआ तो अवध अपने गाँव के एक हकीम को ले आया इस हकीम ने बताया कि डॉक्टर ने उसे जो दवाइयां दी थीं, वे किसी भी माने में ठीक नहीं थीं, इसलिए अब जो दवा दी जा रही है वह नुकसान तो करती नहीं बल्कि फायदा जरूर होगा अल्लाह का नाम लो दवा खाओ और अल्लाह चाहेगा तो हफ्ते भर में दवा अपना असर दिखला देगी कुम्हार बीमार क्या पड़ा जैसे झोपड़े की शहतीर टूट गई हो घर में जो ले पूंजी थी इलाज में उड़ गई। अब दो वक्त की रोटी कैसे चले और आगे का इलाज कैसे हो यह एक बहुत बड़ी समस्या थी इस बीच एक दिन पटवारी कुम्हार के झोपड़े पर आ पहुँचा कुम्हार खाट से किसी तरह कांकता कुंकता उठा और कुम्हारिन के लाख मना करने पर भी डिगमगाता सा झोपड़े के बाहर आया और कमजोर आवाज में हाथ जोड़ता बोला मालिक दिख में फंस गए हैं 20 दिन हो गए अन्ना मुंह में नहीं डाल पाए जैसे ही ठीक होते हैं सबसे पहले आपका पैसा भर देंगे वैसे भी सरकारी पैसा भला कौन दब सकता है कुम्हार की हालत देख पटवारी कुछ नहीं बोला मन में कहा अरे बेवकूफ उधारी के लिए भला में क्यूँ आने लगा मैं तो एक दूसरी बात के लिए आया हूँ बाद में धीरे से बताऊंगा वह कुटिलता से मुस्कुराया और आगे बढ़ गया जाते जाते यह जरूर कहा कि तू ठीक हो जा फिर बात करेंगे अभी आराम कर कुम्हारिन बोली कितना नाकिस है सब दिख रहा है फिर भी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ अवध बोला सरकारी काम है वो तो करेगा ही इसमें रियायत भला कैसे हो सकती है हफ्ते दस दिन का खर्च तो अवध ने उठा लिया उसके आगे उसके हाथ तंग थे पैसा आने के लिए उसने एक रास्ता सुझाया रास्ता थे बड़े मियाँ जिन्हें वह मंडी में लगा देगा ऐसे मेहनती जानवर को सब दौड़ के रख लेंगे उसके नाम से वह हफ्ते पंद्रह दिन का पैसा वसूल लाएगा ऐसा रास्ता सुझाकर कर अवध दरअसल दो काम करना चाहता था प... हला एक तो वह जीजा की सच्चे मन ऐसी मदद करना चाहता था दूसरा बड़े मियाँ को ठिकाने लगाना चाहता था जिसने उसे उस दिन कहीं का न छोड़ा था कुम्हार अंदर ही अंदर खुश हुआ लेकिन ऊपर से उसने सख्ती बनाए रखी बोला बात तो तेरी सही है लेकिन बड़े मियाँ को तू मारे पीटेगा तो नहीं क्यों मारे पीटेगा कुम्हारिन बीच में बोल पड़ी कोई बावला है क्या कुम्हार ने कुम्हारिन को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि तू पिछली बार की बात भूल गई है क्या कराहते हुए उसने सिर्फ इतना कहा मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा इतना कहता हूँ कि उससे प्यार से काम लो तो वह जान तक दे देगा अवध निरीह भाव से बोला मैं इतना कमीन भी नहीं जीजा की बड़े मियाँ को जबरन तंग करूँ उस दिन कुछ दिक्कत आ खड़ी हुई थी और मैंने बड़े मियाँ से सब सच सच पतला भी दिया था लेकिन वो खैर जान दो तुम्हें फुर्सत से अच्छा छोड़ तू इस बात को कुम्हारिन बोली सहसा बड़े मियाँ धीरे धीरे चलते कुम्हार के पास आ खड़े हुए दरअसल घर की परेशानी को देखते हुए वे खुद अवध के साथ जाने को तैयार थे हकीम की दवाई का असर हुआ कुम्हार अपने को कुछ अच्छा महसूस करने लगा आठ दस दिन में वह भला चंगा हो गया हाँ अभी वह काम पर नहीं जा रहा था बड़े मियाँ भी नहीं थे इसलिए वह दूसरे कामों में उलझा था रह रहे उसे बड़े मियाँ की याद आती वह सार की तरफ जाता उसे लगता बड़े मियां दीवार की ओर में है और सीपो सीपो की हार लगाने ही वाले हैं। एक दिन पत्नी ने कहा क्यूँ बड़े मियां की याद आ रही है वह चुप रहा क्या बोले पत्नी ने कहा तुम बोलते क्यों नहीं क्या बोलूं? देखो बड़े मियां को देने से कुछ तो मदद मिली ये मानते हो कि नहीं मानता हूँ फिर उसका रंज मत पालो कोई रंज नहीं है तू काहे ऐसा सोचती है मैं तो ऐसी सार में आया था सर में तू रह रहा आता है और टेसुए धरकाता रहता है क्या मैं समझती नहीं कुम्हार से रहा नहीं गया बोला अब तू क्या चाहती है कि मैं उसे याद भी न करूँ मन से निकाल दू हे भगवान मैं ऐसा क्यों कहने लगी अभी अभी बीमारी से उठे हो रंज संताप पालोगे तो कोई दूसरी बीमारी पकड़ लेगी इसलिए मैं सरेख रही थी जी, जी श्यामल की माँ की आवाज थी कुम्हारे आंगन ऐसी निकल उसकी तरफ बढ़ गयी गजब की औरत है मन की बात ताड़ लेती है आंगन में खड़ा खड़ा मुस्कुराता वह सोच रहा था तभी सड़क पर गाड़ियों के शोर से यकायक ध्यान आया कि सुबह सुबह लाल बत्ती की गाड़ियाँ बस्ती में क्यों घूम रही थीं। सबसे पीछे जीप थी जिसमें पटवारी और बाबू थे कुम्हार इन दोनों को खूब अच्छे से जानता है इस वक्त दोनों काफी चौकस दिख रहे थे उनकी निगाह आगे जाती गाड़ियों आरोप रमी थी गाड़ियाँ बस्ती में इधर से उधर जाती रही यकायक उसके झोपड़े ऐसी थोड़ी ही दूरी पर गाड़ियों का काफिला रुक गया था सारे लोग उतर पड़े थे सबसे आगे की गाड़ी में जो साहब बैठा था शायद वह बड़ा साहब था तभी सारे अफसरान उसके सामने विनीत भाव से झुके खड़े थे सबसे पीछे पटवारी और बाबू थे उसी वक्त श्यामल का बाबू सके पास आ खड़ा हुआ और फुसफुसाकर बोला था कलेक्टर साहब है यहाँ का मुआयना कर रहे हैं। सुना है पास में कहीं फैक्ट्री डिलने वाली है उसी चक्कर में यहाँ आए है सहसा पटवारी फुर्ती से दौड़ता हुआ सा बड़े साहब के सामने आ खड़ा हुआ बड़े साहब ने पटवारी को तलब किया था बड़े साहब के विशाल पेड़ कुम्हार के झोपड़े बड़े भारी कुएं उसकी गढ़ारियों और सामने खाली पड़ी जमीन चाक और मिट्टी के बर्तनों के ढेर को भारी उत्सुकता बल्कि लुब्ध निगाहों से देख रहे थे आसपास के झोपड़ों और उनके आगे की जमीनों को भी उन्होंने इसी भाव से देखा और अंदर ही अंदर प्रसन्न थे सहसा हाथ जोड़े सामने खड़े पटवारी ऐसी उन्होंने कुछ पूछा पटवारी ने बहुत ही आदर भाव ऐसी झुक जवाब दिया सुनाई कुछ नहीं पड़ रहा था हाव भाव से लग रहा था कि सवाल जवाब चल रहे हैं। सहसा तेजी से चलकर बड़े साहब गाड़ी की ओर बढ़े, सारे अफसरान अपनी अपनी गाड़ियों की ओर दौड़े बड़े साहब की गाड़ी आगे बढ़ी, उसके पीछे सारी गाड़ियाँ चल पड़ी पटवारी और बाबू भी दौड़कर कर जीप में जा बैठे और जीप सबसे पीछे थी श्यामल के बाबा ने मुंह बिचकाया कहा सरकारी चोट ले है कुछ होना हवाना नहीं है तुम्हें क्या लगता है भोला उसने भोला से सवाल किया हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें तो लग रहा है शायद यही कहीं फैक्ट्री लगेगी कुम्हार सचेत हुआ बोला यहाँ कैसे लगेगी कोई सरकारी जमीन तो है नहीं हाँ ये बात तो है लेकिन बड़े साहब जो चाहे कर सकते है पत्नी की हाँक आरोप श्यामल का बाबू धीरे धीरे चलता अपने झोपड़े की ओर बढ़ गया कुम्हारिन भी खाने के लिए कुम्हार को अगोर रही थी कुम्हार हाथ पांव धोने कुएं पर गया थोड़ी देर बाद वह गर्म गर्म रोटियाँ खा रहा था और चूल्हे के अंगार को गौर से देखता हुआ सोच रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है तभी बड़े साहब दौरे पर निकले थे रे अफसरान और पटवारी और बाबू कहे पूरा अमला बस्ती में था पत्नी ने बीच में टोका कहा कि चिंता में डूब गए चैन से रोटी खाओ उस वक्त कुम्हार ने इस बात पर ज्यादा सोच विचार न किया अपने काम में लग गया था और बात आय हो गई थी लेकिन तीन चार रोज बाद एक दिन सुबह सुबह जब पटवारी दरवाजे आखड़ा हुआ वह चिंतित हुआ क्या मामला है माटी की उधारी के लिए यह बंदा भला क्यों आएगा जरूर फैक्ट्री वाली बात है दरअसल कुम्हार की जमीन क्या पूरी बस्ती को कब्जियाने का मामला था मौके की जमीन थी शहर का छोर चारों तरफ खुलापन हरियाली पेड़ पौधों का विस्तार पूरी बस्ती एक प्रभावी मंत्री के भाई को सौंपी जानी थी शहर का यह छोर उसे भाग गया था किसी भी कीमत पर वह इसे पाना चाहता था और यहां एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता था इस सिलसिले में ऊपर ही ऊपर मिंत्रणाएं हुई कलेक्टर को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए वह इस दिशा में सक्रिय हुआ उसने संबंधित अधिकारियों से मंत्रणाएँ की अधिकारियों ने पटवारी को पकड़ा पटवारी को किसी भी तरीके ऐसी यह काम करके देना था अब वह कौन सा रास्ता अख्तियार करे यह उसकी चिंता थी काम भर होना चाहिए पटवारी के थे जब यह काम डाला गया उसका दिमाग इस दिशा में सक्रिय हो गया वह खिसा आदमी था कौन सा शिकार कब और कैसे करना है खूब अच्छे से जानता था फैक्ट्री लगने की बात उसने फैलाई थी ताकि लोगों के दिलों में हॉल बन जाए फिर वह अपना काम करे कई दिनों तक वह दाव पेंच में था कौन सी दाव डाली जाए की बिना झट झटके खेल खत्म हो जाए लम्बे सोच विचार के बाद उसने पाया की आज के जमाने में लठ तलवारों और बंदूक तमंचे की कोई जरूरत नहीं आदमी के पास अपनी खुद की इतनी व्याधियाँ है कि वह अपने आप मर रहा है ऐसे में लठ तलवार और बंदूक तमंचा क्या करेंगे अब आप यह देखिए जब मैं कुम्हार के पास जाऊंगा तो वह सोचेगा कि साहब क्यों आए और जब मैं बताऊंगा की यूं ही अनायास तो वह और गहरे उतरेगा कि जरूर कोई बात है साहब बेवजह नहीं आ सकते वह हजार तरह की आशंका पालेगा और इसी आशंका में तिल तिल घुटने लगेगा इसमें मेरा रोल सिर्फ इतना होगा कि एक दुख के मैं उसके दरवाजे खड़ा होता रहूं। मान लो वह मेरी मंशा जान जाए और विरोध में खड़ा भी होगा तब कितने दिन उसका हेतु बनते हुए मैं उसे इतना थका दूंगा कि वह एक न एक दिन हथियार डाल देगा फिर लंबी लड़ाई वह लड़ भी नहीं सकता रोज कुआं खोद पानी पीने वाले लोग अपने हक के लिए अधिकतम दस ऋण पंद्रह दिन लड़ सकते हैं उसके बाद वे भाग खड़े होते है लड़ने की रोजी रोटी देखे कुम्हार को वह पहले अपनी गिरफ्त में लेगा उसी के बहाने सभी लोग यानी बस्ती के सारे लोग उसके शिकंजे में आ जाएंगे और बस फिर उसका काम बना समझो आशंका में होने के बावजूद कुम्हार ने दोनों हाथ छाती पर जोड़ झुककर नमस्कार किया और बैठने की जुगत के लिए वह अंदर से खाट लाने के लिए हुआ की पटवारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत ही विनम्रता से कहा जरा भी परेशान न हो बोला मैं तो तेरी खैर खबर लेने यू ही आ गया बस जाता हूँ अरे मालिक बोला भाव बेहल हो गया पाव छूता बोला आप दरवाजे पर आए मैं तो तर गया तनिक बैठे ऐसे कैसे चले जाएंगे अरे सिर पर भारी काम है ये अफसर लोग बैठने कहां देते हैं खुद तो कुर्सी तोड़ेंगे हमें धूप लूँ बारिश में धकेलते हैं अब तो तू ठीक है ना बड़ा तंग हुआ लंबा डल गया हाँ मालिक हालत बिगड़ गयी मैंने सोचा इधर ऐसी निकल रहा हूँ तुझसे मिलता चलूँ अब तुम यह मत सोचना कि मैं किसी काम से आया माटी की उधारी के लिए आया न बाबा टूटे आदमी को मैं कभी तोड़ना नहीं चाहता तेरे पास जब पैसे हो तो दे देना न हो तो सच्ची बतला देना अपन आगे पीछे देख लेंगे कुम्हारिन दीवाल की आड़ में खड़ी थी उसने इशारा किया जैसे कह रही हो इसके चक्कर में मत आना यह बहुत ही दुष्ट है मीठी बात करेगा फिर गला काटेगा भगवती को इसने कहीं का न रखा सारी जमीन दूसरे के नाम करवा दी कुम्हार जमीन की तरफ देखता बोला हाँ मालिक अभी तो हाथ तंग है सब कुछ जल गया राख ही राख है कुम्हार अंदर से खाट ले आया बिछाता बोला मालिक खड़े न रहें बैठ जाएं आपके आने से मैं जी उठा ऐसा कुछ नहीं हूँ मैं पटवारी खाट पर बैठ गया पैर रोड आरोप चढ़ा लिए बोला आज बहुत थक गया हूँ बाबू बीमार है इसलिए सारा काम मेरे मथे लगा तुम्हें लगता होगा मैं निराज रहा हूँ चैन ऐसी हूँ और माल झाड़ रहा हूँ मेरी हालत सबसे खस्ता है एक दिन की छुट्टी मुझे नसीब नहीं दिन रात इधर उधर भागने के कोई काम नहीं ऊपर से साहब लोग और डाक किए रहते हैं हालत खराब है मजे ऊपर के लोग मारते हैं, मैं तो धक्के खाने के लिए हूं, फिर सोचता हूं, ठीक है जो नसीब में है उससे अलग की ख्वाहिश का काहे की यकायक पटवारी चुप हो गया और भोला की ओर देखने लगा फिर बोला अरे तुम भी तो बैठो हाँ हाँ पार्टी पर बैठ जाओ अरे नीचे काहे को बैठते हो भोला जमीन पर बैठ गया बोला हुजूर, मेरी जगह यही है लाख लोग कहें, आपके बराबर बैठ के मरना है मुझे क्या पटवारी ने माथा सिकोड़ा भोला, अब दुनिया बदल गई है उसके हिसाब से चलना होगा जो जहां है वहां वह इज्जत से रहे यही हमारा सोच है नीचे हो या ऊपर इज्जत बड़ी चीज है कुम्हारिन फिर दिखी जो उसे कड़ी नजरों से देख रही थी गो कह रही हो मेरी बात की अनसुनी कर रहे हो जान दे पटवारी को फिर बतलाती हूँ तुझे भोला ने कुम्हारिन की तरफ पीट कर ली लो अब जैसा चाहो देखो परवाह नहीं मुझे यकायक उसके मन में आशंका उठ खड़ी हुई जो पटवारी के आने पर हुई थी पता नहीं क्या था कि पटवारी इस बात को ताड़ गया बोला तुम फैक्ट्री की बात से चिंतित होगे, लेकिन इसके लिए तुम चिंता बिल्कुल न करना एक तो मैं लगने नहीं दूंगा मान लो लगती है तो इस में मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा तुम्हे मुझ पर भरोसा रखना होगा फिर देखते है कोई माई लाल क्या करता है कुम्हार बोला हाँ इसमें बस्ती की या हमारी जमीन दबेगी तो हम कहीं के न रहेंगे पटवारी अंदर ही अंदर खुश हुआ कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है कुम्हार में इसका हल है बचाव के लिए वह मेरा मुंह जोहेगा फिर मैं उसे अपने तरीके से हकाऊंगा बस एक बार मेरे चंगुल में आ भर जाए फिर देखते हैं कहां है बच्चू कहाँ जाते हैं आपके अलावा हमारा कौन है मालिक कुम्हार हाथ जोड़े बोल रहा था आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे बस हमारी जमीन नहीं जानी चाहिए बस तू अब चिंता छोड़ मैं सब देख लूंगा कहकर पटवारी चारों तरफ देखने लगा कितनी गजब की जमीन है पूरी बस्ती ही कमाल है भाग्यशाली है जो इस बस्ती को पाएगा थोड़ी देर और बैठा वह इधर उधर की बातें करता रहा फिर किसी बात की चिंता न करना मैं तेरे पीछे हूँ देख लूंगा कहकर चला गया पटवारी के जाते ही कुम्हारिन ने पूछा क्या कह रहा था पटवारी कुम्हार ने जमीन वाली बात छुपा ली कहा कुछ नहीं ऐसी आये थे हाल चाल लेने मुझे तो ऐसा नहीं लगता जरूर कुछ गड़बड़ है तुझे तो हर चीज में छेद नजर आता है सच्ची कहूँ तो तुम तिरकने लगते हो कुम्हारिन बोली ये ऐसी नहीं आया था तुम्हारी खैर खबर लेने ये चिटा बदमाश है हथियारा लुटेरा भगवती इसी के नाम ऐसी कुए में कुदा और जान गवा बैठा तुम उसे भूल जाओ तो बड़ी गलती करोगे मैं कहीं जाती नहीं ये नीचे एक न एक दिन जरूर गड़बड़ करेगा कुम्हार आशंका के बाद भी पराजित भाव से गहरी सांस छोड़ता बोला मुझे तो ऐसा नहीं लगता तू सोचती है तो तुझे ऐसा करने से हिर नहीं रहा हूँ कुम्हार इनको सहसा चूल्हे पर चढ़े अधहन की याद हो आये और वह सपाटे से झोपड़े में घुस गई। कुम्हार सोच में पड़ गया जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ है उसने गहरी सांस ली क्या करें आज उसका मन लाला की दुकान पर मन बहुलाव के लिहाज से जाने का हो रहा था यकायक दुखी हो गया और उसने जाने का इरादा बदल दिया और अन्ना खाट पर बैठ गया फिर हे भगवान कहकर लेट गया कुम्हारिन झोपड़े से निकली हाथ में उसके एक कटोरा था बोली लो थोड़ी सी दाल पी लो बहुत पतली है हल्दी नमक भर डला है कुम्हार से डुक दाल पी रहा था दिमाग में पटवारी घूम रहा था जो उसे अंधे कुएं की तरफ फेल रहा था क्रमशः अगले भाग में जारी